ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ध्यान विषयक व्यावहारिक निर्देश यदि आध्यात्मिक जीवन भक्तों को सहानुभूति संपन्न और दूसरे के प्रति दयालु न बनाए तो ऐसे जीवन से क्या लाभ हम सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहे गए आदर्श भक्त के लक्षणों को याद रखना चाहिए तथा उनके द्वारा दिखाए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है सभी का मित्र तथा सबके प्रति दयालु है जो ममता और अहंकार रहित है जो सुख और दुख में सम रहता है जो क्षमाशील सदा संतुष्ट है जो योगाभ्यासी है जिसने अपने इंद्रियों को सय्य कर रखा है जो दृढ़ निश्चय वाला है जिसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया है ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है अपने मस्तिष्क और अत्यधिक बोझ न डालने की सावधानी बरतो जिससे वह अपना संतुलन न खो बैठे नियमित अभ्यास से ही एकाग्रता प्राप्त हो सकती है और प्रारंभ से सही मन स्थिति हो या न हो यह करते रहना चाहिए मन की चंचलता की चिंता मत करो जिस मात्रा में ध्यान के विषय में अन्य सभी विषयों की तुलना में अधिक रुचि उपजेगी उसी मात्रा में मन उसका चिंतन करना चाहेगा भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि ध्यान सहित किए जाने पर वह देह और मन में समरसता पैदा करता है बुद्धि को सही दिशा में परिचालित करता है और आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति अधिक रुचि पैदा करता है हमें यह याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक पथ के सच्चे पथिक कम अहम केंद्रित तथा अधिक निस्वार्थी उदार और दूसरों के प्रति सहानुभूति सम्पन्न होते हैं हमें जाता होना चाहिए भिकारी नहीं यह कार्य हम जितना अधिक करने में समर्थ होंगे उतना ही अधिक हमें आनंद शांति और मुक्ति का अनुभव होगा यदि तुम परमात्मा को अपना सर्वस्व समझो तो पर्याप्त है मेरे लिए वह मेरी आत्मा की परम आत्मा तथा सभी कुछ वही है मैं अपने व्यक्तित्व अथवा रूप से अथवा मेरे इष्ट देवता के रूप से भी आसक्त नहीं होना चाहिए लेकिन मैं यह अनुभव करने का प्रयत्न करता हूं कि मैं अपनी आत्मा की आत्मा सभी आत्माओं के परम आत्मा के साथ सदा से एक आत्मा हूँ अनंत परमात्मा ही इष्ट देवता का रूप धारण करता है उसके आनंदमय रूप के ध्यान तथा जप से इसकी अनुभूति करो अपनी साधना के समय तथा काल के बारे में अत्यधिक नियमबद्ध होना आवश्यक नहीं है तनाव रहित देह और मन के द्वारा जितना कर सके उतना ही करे लेकिन सदा सावधान रह रहे ये हमारा निम्न मन हमें धोखा न दे पाए घंटों लगातार ध्यान जब करने के बदले बीच बीच में स्वाध्याय और कुछ लाभदायक सार्वजनिक कर्म भी करना श्रेष्ठतर है अनंत की झलक पाने पर हम दैवी महापुरुषों की महिमा को यत समझ सकेंगे सागर को जाने बिना लहर का क्या ज्ञान हो सकता है अनंत आकाश की धारणा के बिना सीमित आकाश का अथवा अनंत ज्योति के ज्ञान के बिना ज्योति की एक किरण का ज्ञान कैसे हो सकता है ध्यान की विधि यह है सोचो कि तुम्हारा हृदय तुम्हारी आत्मा के प्रकाश से पूर्ण है तथा तुम्हारे देह और मन को भीतर और बाहर से परिव्याप्त किए हुए है अब सोचो कि वह ज्योतिर्मय अनंत परमात्मा का अंश है जो सर्वत्र प्रकाशित है अपने देह मन और समस्त जगत को उसमें विलीन करते हुए सोचो कि तुम अनंत परमात्मा के अंश स्वरूप एक छोटे ज्योति हो। हो सकता है कि यह निराकार ध्यान तुम्हें रुचिकर न लगे और यदि रुचिकर लगे भी तो इसे अधिक समय तक करना कठिन है अतः सोचो कि तुम्हारे आत्मा ने एक पवित्र सूक्ष्म शरीर और एक पवित्र स्थूल शरीर धारण किया है और परमात्मा ने तुम्हारे इष्ट देवता का रूप ग्रहण किया है अपने इष्ट मंत्र का जप करो और उनके ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करो सोचो कि जिसने तुम्हारे इष्ट देवता का रूप धारण किया है वे सर्वत्र प्रकाशित अनंत परमात्मा ही है